Om Sri Sadguru Dev Bhagwan Ki Jai Om Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Gurudevam, Jai Gurudev Jai Gurudevam, Jai Gurudev Om asranu sarana, sarana prabulev Jai Gurudev jay guru dev om jay guru devam jay guru dev jay guru bandur ghuraya mose sath par kare hain daya more bharo sudran na bhagati na birati na jnana man mahi nahi sat-saṅg-jog-jap-jaga nahi dran-charana kamal-anuraga Ek baan karuna nidhaan ki So priya ja ke Gati naan ki Hoi hai so phal Aj mam lo Dekh badan Pankaj Bhamo Can Om Jai Gurudevam Jai Gurudev Jai Gurudevam Jai Gurudev Om Jai Gurudev. जै गुरु देव, जै गुरु देव, जै गुरु देव, ओम श्री सद्गुरु देव, भगवान की जैव. आज हम आप लोगों को बताएंगे मन, मन है क्या? जब यह मन गुरु महाराज की बताई हुई साधना के अनुसार भजन चिंतन करता है तो यह मन भगवान को प्राप्त कराने वाला होता है सहज सुख सहज शांति और परम धाम को प्राप्त कराने वाला होता है और और जब यही मन काम क्रोध लोभ मोह का चिंतन करता है वासनाओं का चिंतन करता है तो यह मन आवागमन का कारण बनता है तिरियग यौनियों का कारण बनता है लेकिन यह मन सहजता से भजन चिंतन में नहीं लगता है तूफानी हवा को रोकना और इस मन को रोककर भजन में लगाना बराबर है इसी को भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहे चंचलम् हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृहम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम् हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल और प्रमाथन स्वभाव वाला हठी तथा बलवान है इस मन को रोकना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं इस मन को रोकना और तूफानी हवा को रोकना बराबर है मैं बराबर समझता हूं इस पर भगवान श्री कृष्ण कहे असंसंयम ही महाबाहु मनोदूरनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौनते वैराग्येन च गृह्यते हे अर्जुन निसंदेह यह मन बड़ा चंचल है और कठिनता से बस में होने वाला है लेकिन यह मन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में होता है अभ्यास जहां भी चित्त को लगाया जाए वहां पे स्थिर करने के लिए बार-बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है वैराग्य देखी सुनी वस्तुओं में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है भगवान श्री कृष्ण कहे यह मन बड़ा चंचल है किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह मन बस में होता है जहां अभ्यास की बात आती है तो ज्यादातर लोग 4 महीना 6 महीना 8 महीना तो अभ्यास करते हैं फिर कहने लगते हैं कि यह मन नहीं टिकता है मन नहीं लगता है और ऐसा कह कर अभ्यास करना छोड़ देते हैं इसी पर महर्षि पतंजलि पातन, पतंजलि जी कहते हैं सातु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दर्ण भूमि यह अभ्यास दीर्घ काल तक 4 महीना 6 महीना 8 महीना नहीं बल्कि दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा के साथ करते रहने पर ही दृढ़ होता है अब इसी को हम रामचरितमानस से देखते हैं जननी जनक बन्धु सुत धारा तन धन भुवन सुहद परिवारा सब कर ममता ताग बटोरी मम पद बन, मम पद मनेही बांध भर डोरी अस जन्मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसहि धन जैसे हमारी जो संसार में आसक्ति है जननी में जनक में बंधु सुत में जो इनमें असक्ति है हमारी जो संसार में असक्ति है जब हम इस असक्ति का त्याग करके गुरु महाराज की बताई हुई साधना के अनुसार लगते हैं उस साधना को भली प्रकार समझ करके जब हम साधना में लगते हैं तभी हमारा मन बस में होता है इसी पे कहते हैं कि मन और इंद्रियों का निरोध करने पर ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी क्योंकि कहते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई हम मन और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं समझते हैं सोचते विचारते हैं कल्पना करते हैं यह सब का सब मायातकी है इसलिए मन और इंद्रियों का निरोध करें इसी पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अवक्तोयम अचिन्तोयम अविकार्योय मुच्यते तस्मा देवम विदितमेनम नानुसोचितमrhसी यह आत्मा अव्यक्त है यह आत्मा अव्यक्त है अतः इंद्रियों का विषय नहीं है इसे इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता है जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक है आत्मा तो है किंतु इसे समझा नहीं जा सकता है यह आत्मा अचिंत है जब तक चित और चित की लहरें हैं तब तक यह आत्मा शाश्वत तो है किंतु हमारे दर्शन उपभोग और उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है अतः मन और इंद्रियों का निरोध करें इसी पे गोस्वामी जी कहते हैं जीती पवन गो निरसिकर मुनि ध्यान कबहुक पावहि जिति पवन पवन अर्था श्वास को जीतो श्वास का मतलब कि जब हम श्वास प्र श्वास के यजन में लगते हैं श्वास आई तो गई तो आय तो इस तरह से जब हम श्वास प्र श्वास के यजन में लगते हैं तो महापुरुषों का ऐसी मान्यता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें से हम खाली ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं बल्कि बाह वायुमंडल से हम भूले भले बुरे संकल्प भी ग्रहण कर लेते हैं जिससे कि हमारा चित्त भजन चिंतन से चलायमान हो जाता है जो हम संकल्प छोड़ते हैं जो हम वायु छोड़ते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं छोड़ते हैं बल्कि उसी में हम हमारे अंदर जो भले बुरे संकल्प उठते हैं उसी में मिश्रित कर देते हैं कहने का मतलब कि हमें इस प्रकार का श्वास-प्रश्वास का यजन करना है इस प्रकार का जाप करना है कि न बाह वायुमंडल के संकल्प हमारे भीतर ही प्रवेश कर पाए और ना हमारे अंग अंदर ही संकल्पों का अभ्युदय हो और चिंतन तैल धारावत अवच्छिन्न होता रहे यही है श्वास का जीतना जिति जी पवन गो नीरसिकर अर्थात मन और इंद्रियों का निरोध करें मुनि ध्यान कबहुँ का पावहीं कदाचित जब कभी जब कहीं ऐसा करते बन ही गया तब जाकर के कहीं मुनि लोग ध्यान को प्राप्त होते हैं इसी पे कहते हैं मन मत मरे न जीवै जीवहि मरण न होय सहज सनेही राम बिना भव पार न पावे कोई मन का मंथन करू कहने का मतलब कितना भजन चिंतन करो इतना मन का मंथन करो कि मन मर जाए फिर ना जिए कहने का मतलब फिर दोबारा वहां ना जाए मन मत मरे न जिवे जीवहि मरण न हो और जिन्होंने जीते जी जिन महापुरुषों ने जीते जी ऐसा कर ले गए ऐसे महापुरुष जीवहि मरण न हो ऐसे महापुरुष आवागमन के चक्कर में 84 लाख योनियों में फिर नहीं जाते जीवहि मरण न हो मन मत मरे न जीवे जीवहि मरण न होय सहज सनेही राम बिना भव पार न पावे कोई लेकिन बिना राम के बिना अनुभव की जागृति के ऐसा संभव नहीं है इसी पे कहते हैं मन बस होए तवहि जब प्रेरक प्रभु वर्जन वास्तव में मन तभी बस में होता है जब प्रेरक के रूप में भगवान स्वयं खड़े हों गुरु महाराज स्वयं खड़े हों कहने का मतलब कि जब हम शांत एकांत में चित्त को सब ओर सब ओर से समेट करके बैठ करके श्वास-प्रश्वास के यजन में लगते हैं भजन चिंतन में लगते हैं तो जयजू ही हम श्वास-प्रश्वास के यजन में लगे नाम जप में लगे तो आकस्मित जाप करते-करते अका, अचानक आकस्मित हमारी बाई नाक बाई नाक के अंदरूनी भाग में फड़कने लगता है कहने का मतलब कि भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हारी श्वास दूषित होने वाली है कोई ऐसा संकल्प आने वाला है जिससे कि तुम्हारा चित्त चलायमान हो जाएगा श्वास दूषित हो जाएगी इसलिए संपूर्ण सचेत अवस्था के साथ भजन चिंतन में लगो दाई नाक फड़क रही है अंदरूनी भाग फड़क रहा है कहने का मतलब कि भगवान कह रहे हैं भगवान बता रहे हैं तुम्हारी श्वास शुद्ध साफ है इसी तरह से जाप में लगे रहो और डूब के लगे रहो हम जब सेवा करते हैं सेवा करते करते करते करते अचानक आकस्मिक बाई आंख फड़कने लगती है कहने का मतलब है कि भगवान सावधान कर रहे हैं कि बाहर मत देखो नहीं तो ऐसी चीज दिख जाएगी कोई ऐसा दृश्य दिख जाएगा जिससे कि तुम्हारा चित्त चलायमान हो जाएगा इसलिए बाहर मत देखो बल्कि अंदर ही डूब करके भजन में लगे रहो नाम जपने लगे रहो गुरु महाराज के स्वरूप में लगे रहो और कहीं दाई आंख फड़कने लगी तो कहने का मतलब कि संपूर्ण सजाति वृत्तियां संगठित हैं बढ़िया सुभी शुभ है इसी तरह से चिंतन में लगे रहो इसी तरह से स्वरूप में लगे रहो कहने का मतलब भगवान बता रहे हैं गुरु महाराज बता रहे हैं इसी तरह से लगे रहो लगे रहो कहने का मतलब जब प्रेरक प्रभु वर्जन जब अंदर से जब प्रेरक के रूप में गुरु महाराज स्वयं खड़े होते हैं और जब हम जब बताते हैं और जब हम समझते हुए भजन चिंतन में लगते हैं तभी हमारा मन बस में होता है यह कोई कहने की बात नहीं है यह जो साधक लोग चल ही रहे हैं कह ही रहे हैं साधक लोग जान ही रहे हैं प्रेरक मन बस मन बस होय तभी जब प्रेरक प्रेरक प्रभु बरजे लेकिन हमारे अंदर यह अनुभव की जागृति कैसे आए साधना की जागृति कैसे हो इसके लिए हमें जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं पूर्णत प्राप्त महापुरुष हैं ऐसे महापुरुष की टूटी फूटी सेवा से उनके द्वारा निर्धारित की हुई टूटी फूटी साधना का परिपालन करने से टूटी फूटी ही साधना का परिपालन करने से हमारे अंदर अनुभव की जागृति हो जाती है साधना की जागृति हो जाती है इसके बाद गुरु महाराज वाणी से दो आना बताते हैं और 12 आना अंदर से बताते हैं और साधक उसे समझ करके चलता है उसे समझ करके लगता है और उसे समझते हुए चलता है तभी जाकर के यह मन बस में होता है गुरु महाराज कहते हैं कि मन को कभी छुट्टी मत दो यदि मन को छुट्टी दोगे तो मन माया में जागेगा इसलिए मन को सदैव नाम रूप लीला धाम में ही लगाए रखो यदि मन को छुट्टी दिए तो फिर उतना कमा कर रख देगा इसलिए मन को कभी छुट्टी मत दो सदैव मन को नाम में रूप में लीला में धाम में लगाए रखो नाम का कहने का मतलब कि मन को नाम में लगाओ नाम को चार श्रेणियों से जपा जाता है वैखरी मध्यमा पश्यंती पारा मन को रूप में लगाओ रूप का कहने का मतलब कि मन को गुरु महाराज के स्वरूप में लगाओ लीला कहने का मतलब कि जब मन नाम और रूप दोनों में ना लगे तो लीला में लगाओ लीला का कहने का मतलब है कि भगवान हमें क्या बताए क्या कहे कैसे भजन चिंतन करने के लिए कहे क्या आदेश दिए किस किससे बचने के लिए कहे किस किस से बचना है कैसे भजन चिंतन करना है कैसे नाम जप में लगा, लगाना है और भगवान क्या-क्या बताए कैसी-कैसी अनुभूतियां बताई यही है लीला मन को सदैव इन्हीं के चिंतन में लगाए रखो इनका चिंतन करता रहे करता रहे और जब इसमें भी मन ना लगे तो सदैव धाम कह धाम का मतलब होता है इस साधक को सदैव अपने लक्ष्य पर ही दृष्टि रखना चाहिए कि हम घर-द्वार क्यों छोड़े मां-बाप को क्यों रुलाए यहां पे किस लिए आए हैं क्या मालपुआ खाने के लिए क्या बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए नहीं बल्कि हम भजन चिंतन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए परम धाम को प्राप्त करने के लिए ही यहां पर आए हैं इसलिए इस तरह से मन को सदैव लक्ष्य पर ही लगाए रखना चाहिए अब इसी पे कहते हैं कि मान लो हम हम मन का निरोध क्यों करें कहते हैं कि मन हम मन का निरोध क्यों करें हम मन का निरोध कर ही लेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा इसी पे एक और कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल निर्मल मन जो भजन चिंतन करके जिसका मन निर्मल हो जाता है वही मुझे प्राप्त करता है वही मेरे प्राप्ति के योग्य है कबीर मन और इसी पे कहते हैं कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर और मान लो हमने अथै मन इस परिश्रम करके अथै मेहनत करके रात दिन एक करके भजन चिंतन करके हमने मन को मार ही दिया मन को मिटा ही दिया तो इससे हमें क्या मिलेगा तो कहते हैं मन मरा माया मिटी हंसा बेपरवाह जाका कछु न चाहिए सोई साहंसा मन हमने भजन चिंतन करके अथय मन अथय परिश्रम करके मन को मार ही दिया तो तो मन जब मर गया तो मन के मरते ही माया मर जाएगी क्योंकि माया जिस धरातल पर टिकती थी जहां पे टिकती है वह था मन जब मन ही मर गया तो माया मिट ही जाएगी जब माया मिटी तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी इसी पे कहते हैं कि ऐसे साधक ऐसे महापुरुष जो इच्छा करी है मनमाही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं ए संत कइसी पे संत कबीर कहते हैं संत कबीरदास जी कहते हैं कि को है ध्यान है वो है ज्ञान है को है पारखबानी काहे लिए तुम ज्ञान कुटत हो को है अंतर्यामी तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि मने ध्यान है मने ज्ञान है मन है पारखबानी मने लिए हम ज्ञानकूटत है मोर मनवे अंतरयामी कहने का मतलब कि भाई यह मन भजन चिंतन नहीं करना चाहता है यह मन हवाई जहाज में घूमना चाहता है महगे महगे कपड़ा पहनना चाहता है महगे महगे मोबाइल रखना चाहता है लेकिन यह मन भजन चिंतन नहीं करना चाहता है हम इस मन को भजन चिंतन में लगाने के लिए ही गुरु महाराज ध्यान सुनते हैं ज्ञान सुनते हैं गुरु महाराज का सत्संग सुनते हैं आश्रम का साहित्य पढ़ते हैं और कदाचित इस मन ने ज्ञान ध्यान सुन ही लिया गुरु महाराज का सत्संग सुन ही लिया और उसके अनुसार आचरण कर ही लिया तो इससे लाभ तो कहते हैं मोर मनवे अंतर्यामी तो जो अंतर्यामी भगवान है परमात्मा है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे हमें उनकी प्राप्ति हो जाएगी तो हमने आप लोगों को बताया कि यह मन क्या है यह मन कैसे बस में होता है और मन और इंद्रियों का निवृत्त करने पर ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके नाम जपना चाहिए और गुरु महाराज का आश्रम का जो साहित्य है गुरु मां जो साहित्य लिखे हैं उन साहित्यों का आधिक से आधिक अधिक से अधिक अध्ययन करते रहना चाहिए ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय